प्रणव नहीं जिज्ञासा समाधान में आज का प्रश्न है ध्यान से संबंधित प्रश्न है ध्यान अर्थात संध्या उपासना करने की इच्छा बहुत बार बहुत होती है मन में भावना जगती है कि आज को तो बहुत ध्यान करना है बहुत अच्छा ध्यान संध्या करनी है इच्छा होती है पर जब संध्या में बैठते हैं तो विचार बाहर के विचार अत्यधिक आना शुरू हो जाते हैं अन्य समय में बैठने पर इतनी परेशानी नहीं होती पर इस समय इतनी परेशानी होती है कि उठना ही पड़ता है तो ये एक ऐसी समस्या है जो अधिकांश ध्यान प्रारंभ करने वालों के साथ रहती है होती है क्या प्रतीति हो रही है ध्यान करने जिस समय बैठते हैं उस समय बाहर के विचार अन्य विचार बहुत अधिक आते हैं बहुत अधिक मात्रा में आते हैं और उन विचारों को देख करके जान करके इतने विचार आ रहे हैं न जाने किस किस तरह के विचार आ रहे हैं विपरीत विचार भी होते हैं उनको वहां रोक नहीं पाते तो लगता है कि ध्यान में बैठे हैं तब ये ऐसे उल्टे उल्टे विचार आ रहे हैं तो व्यक्ति ध्यान से ही उठ जाता है क्योंकि उन बुरे विचारों को वो चाहता नहीं है विपरीत विचारों को वो चाहता नहीं है अथवा ये सोच करके उठ जाता है कि मैं ध्यान करने बैठा था परमात्मा का लेकिन यहां जो इतने दूसरे दूसरे विचार आ रहे हैं और फिर भी मैं बैठा हूं यहां तो इससे क्या लाभ है परमात्मा का ध्यान चलता तो बैठता कुछ समय लगाता सार्थकता थी लेकिन परमात्मा का ध्यान तो मैं इन विचारों के कारण से कर ही नहीं पा रहा हूं तो बैठने का क्या मतलब हुआ और सामान्य स्थिति में तो मेरे में ये विचार नहीं आ रहे थे जब अन्य व्यवहार करते हैं लौकिक व्यवहार करते हैं अथवा अन्य किसी बिंदु पर हम सोचते हैं बैठ करके तब भी इस तरह के विचार तो नहीं आते ध्यान के काल में ही आते हैं तो ध्यान का काल तो अच्छा नहीं है इससे अच्छा तो अपने अन्य विचार या अन्य व्यवहार करना है तो व्यक्ति उठ जाता है लेकिन इच्छा तो बनी हुई है कि मैं ध्यान करूं उपासना करूं तो आगे लिखते हैं कि ऐसा उपाय बताइए कि बहुत सुंदर ध्यान उपासना हो सके ठीक है तो पहले हम समस्या को समझें ऐसा क्यों होता है क्या ये इतने विचार अंदर के विचार ध्यान के कारण से आ रहे हैं ध्यान के लिए बैठे और ये ध्यान के लिए बैठना ही इन विचारों को ला रहा है क्या ध्यान इसका कारण है तो दिखने में तो उस व्यक्ति को यही लगेगा जब ध्यान के लिए बैठता हूं तभी ये विभिन्न विचार आते हैं पहले तो नहीं आते थे तो वो ध्यान में बैठने को ही इसका कारण मान लेता है इसलिए ध्यान से भागता है यहां ये विचार हैं कि ध्यान काल में जो विचार आए हैं ये मेरे अंदर थे वो निकले हैं उभर रहे हैं या कहीं बाहर से आ गए हैं ध्यान काल में जो भिन्न भिन्न विचार आते हुए दिख रहे हैं ये बात वो बात ये बात वो बात ये बाहर से कहीं से आ रहे हैं या मेरे अंदर ही थे वो उभर रहे हैं तो बाहर से तो कोई विचार आते नहीं है हमारे भूतकाल के कुछ होते हैं भूतकाल की घटनाएं होती हैं भूतकाल भुत, के अनुभव होते हैं खट्टे मीठे अच्छे बुरे हम उनको सोचते हैं अन्यों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे व्यवहार को सोचते हैं अथवा भावी कल्पनाएं सोचते हैं वर्तमान में कोई समस्या बनी हुई है तो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं भविष्य के लिए कोई योजना बनानी हो तो वो सोचते हैं ये जो सारे विचार हैं ये कहीं बाहर से तो नहीं आ रहे ये तो अंदर ही हैं। क्या जिस समय अन्य व्यवहार कर रहे थे तब ये अंदर नहीं थे तब भी थे जब हमारे अंदर ही हैं और ध्यान काल में वो हमें बहुत दिखाई देने लगते हैं पकड़ में आते हैं अन्य कार्य करते समय नहीं आ रहे हैं इसका ये तो मतलब नहीं कि अन्य काल में वो विचार वो भावनाएं अंदर नहीं थी थीं लेकिन जब अन्य विषयों को हम सोचने लगते हैं अन्य कार्य करने लगते हैं कोई आलम आलंबन ऐसे होते हैं वर्तमान की कोई स्थिति होती है तो मन वहीं लगा हुआ रहता है हम रुचि से उस कार्य को करते रहते हैं रुचि अरुचि जैसे भी लेकिन उधर हम लगे रहते हैं और जब इधर लगे रहते हैं तो अंदर जो भरा हुआ है वो सामने नहीं आता है इसे योग दर्शन की भाषा में कहेंगे विच्छिन्न दशा होती है क्लेशों की ये किसी भी विचार की प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार और फिर एक दग्ध बीज अवस्था ये वहां पर क्लेशों की बताइए सबके लिए ये लगेगी विच्छिन्न दशा का मतलब है कि अभी कोई राग उठा हुआ है कोई आकर्षण मन में है कोई आलंबन है आकर्षण का और उसी समय कोई दुर्घटना की सूचना आ जाए तो उस आकर्षण के विचार को छोड़ करके हम उस दुर्घटना के बारे में सोचने लग जाते हैं कोई ऐसी बात हो गई है तो भाग करके वहां जाते हैं क्या हुआ उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं तो जिस समय हम उस दुर्घटना की तरफ जाते हैं सोचने लगते हैं तो जो आकर्षण वाला भाग था वो कहां चला जाता है इसे कहते हैं ये विच्छिन्न दशा हुई है अंदर तो है आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है जिसके प्रति आकर्षण है राग है वो वस्तु भी है यहां है या, या अन्यत्र है लेकिन अन्य कोई विषय घटना परिस्थिति बनने पर जब कोई विषय विस्मृत कर दिया जाता है नहीं उठाया जाता है तो इसको कहते हैं विच्छिन्न दशा घर में कोई दुर्घटना हो गई भयंकर तो कहते हैं भाई ठीक है कुछ घूम आओ थोड़ा अपने इष्ट मित्रों के साथ में मिल लो कहीं यात्रा कर लो उनसे बातचीत कर लो ये सब करके क्या करते हैं हम वो जो दुखद घटना है उससे उसका मन दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये मन का एक जगह से हटके दूसरी तरफ जाना तो जहां से हटा है वो मन उसके लिए कहेंगे कि मन वहां से विच्छिन्न हो गया है हट गया है कट गया है ये मन की उस विषय के प्रति विच्छिन्न अवस्था है ऐसे ही दूसरे विषय से हटना हो तो तीसरा विषय आता है तो दूसरा हट जाता है चौथा आता है तो तीसरा हट जाता है और ये हमारे जीवन में होता रहता है तो व्यवहार काल में तो भिन्न भिन्न विषय आते रहते हैं इसलिए अंदर का कुछ हमें विशेष पता नहीं लगता है मन को हम अन्यत्र लगाए रखते हैं अंदर की तरफ झांक के ही नहीं देखते हैं। बहुत कम देखते हैं। लेकिन जब ध्यान के लिए बैठते हैं अन्य कार्य हमने छोड़ दिए हैं एक स्थान पे बैठ गए हैं आखें बंद कर ली हैं और अन्य कोई विषय नहीं सोचेंगे भाई ये चिंताएं नहीं करेंगे ये सोच करके बैठे हैं भाई ये विषय आलंबन हटा दिए हैं तो अंदर एकदम जो भरा हुआ है वो निकल के आएगा उभरेगा तो ये कोई दोष नहीं है हमें यदि अपने अंदर के विचारों का पता लगता है हम ध्यान काल में एकांत में मौन में बैठते हैं और यदि उस समय हमारे अंदर की स्थिति हमें पता लगती है तो अच्छी बात है ये उसके निवारण के लिए है यदि हमें पता ही नहीं लगेगा अंदर क्या क्या विचार हैं उन विचारों के पता न लगने से हमें अपने संस्कारों का भी पता नहीं लगेगा तो ठीक कैसे करेंगे ध्यान में हमें एकाग्रता लानी है मन को शुद्ध करना है तो उसके लिए अशुद्धि तो हटानी होगी शुद्धि करनी है तो अशुद्धि हटानी होगी और अशुद्धि को देखे बिना जाने बिना कैसे हटाएंगे जब हम कमरे में सफाई करने के लिए गए तो सफाई को ही दिमाग में थोड़ा ना रखेंगे कि गंदगी को देखना भी नहीं है हमें गंदगी को तो देखना पड़ेगा देखना ही होता है तो गंदगी को देख करके उसको हम साफ करेंगे हटाएंगे तो ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा है व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही हम बाह्य विषयों से हटते हैं आंख बंद करके बैठते हैं तो अंदर की चीजें हमें पता लगने लगती हैं उभर के आती हैं तो या तो उस समय यह तरीका है कि हम उनको देखें मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है क्या क्या विषय हैं। राग के या द्वेष के इच्छा के अनिच्छा के कौन सी कामनाएं हैं क्या विचार उभर के आ रहे हैं मेरे अंदर का स्वरूप क्या है अंदर मैंने क्या भर रखा है जैसा हम देखते सुनते विचारते हैं वही तो अंदर जमा होता है और वो जो हमारा जमा किया हुआ है वही निकल रहा है अभी तो उसको देखने लगे एक तरीका है घबराना नहीं है उससे। उसे देखने लगो ये विचार आया ये आया ये आया अंदर की मेरी क्या स्थिति है उसको देख लीजिए अब परमात्मा का स्मरण रखिए साथ में हे प्रभु मेरी स्थिति मैंने ये बना ली है मैं इससे हटना चाहता हूं आप उसको देखते हुए भी परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं और फिर वहां अगला चरण शुरू होता है कि क्या ये विचार मेरे लिए हितकर है क्या ये विचार मेरे लिए अहित कर यह सोचता है व्यक्ति ध्यान में उपासना में हमें अपने चित्त को निर्मल करना है चित्त को पूरा निर्मल करेंगे जितना अधिक वो निर्मल होगा उतना ही तो ध्यान लगेगा उतनी ही तो एकाग्रता होगी परमात्मा का स्मरण तभी तो अच्छा हो पाएगा और ऐसे अपने चित्त की शुद्धि करना चित्त को समझना मन को समझना कि मेरे अंदर की क्या हालत है और मुझे क्या क्या करना है क्या रोग है अंदर कौन कौन से रोग अंदर मैंने पाल रखे और उनका फिर निवारण करना ये परमात्मा की तरफ बढ़ना ही है इस कार्य को कर सकते हैं अगर इससे भागे हम कि ये तो विचार उठ रहे हैं और ध्यान से उठ जाना चाहिए इससे अच्छी तो दूसरी स्थिति आइए कार्य अच्छे उन बाहरीय कार्यों के गलत ढंग से करने से ही तो यह स्थिति अंदर बनी है और इससे हम भाग जाएंगे तो क्या होगा क्या अंदर के वो विचार वो विकार समाप्त हो जाएंगे कभी भी नहीं होंगे इसका सामना तो हमें करना ही होगा बैठना ही होगा हमें बाहर के कार्य छोड़ के बैठना ही पड़ेगा अंतकरण को समझना ही होगा अंदर झांकना ही होगा तो इन विचारों को देख करके जब हम ध्यान से उठ जाएं, अन्य कार्य करने लग जाएं, तो ये अंदर की गंदगी दूर करने का उपाय नहीं है ये पलायन है अब इस बिंदु पर और विचार करें कि बाह्य कार्य करते समय ये विचार नहीं आते यानी हमने अपने मन को किसी विशेष विषय विशे में लगा रखा है तो ये अंदर के विचार नहीं उभरते या कम उभरते यदि हम ध्यान काल में भी किसी विशेष विचार को उठा लें उठा सकें तब भी ये नहीं उठेंगे ध्यान करना है हमें परमात्मा का तो परमात्मा के प्रति यदि हमारा आकर्षण है भावना है तो ध्यान काल में अन्य विचार नहीं आएंगे लेकिन परमात्मा के प्रति भावना ऐसे ही तो नहीं बन जाती किसी घटना विशेष से कभी किसी को बनती है सारी दुनिया धोखा दे रही है कोई सहारा नहीं है ऐसी स्थिति में व्यक्ति का बहुत अच्छा ध्यान लगता है क्योंकि सबसे वित्रष्णा है उसको और परमात्मा ही एक सहारा दिखाई देता है बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई बहुत अधिक सुख आ गया बहुत अधिक बड़ी चीज मिल गई तब भी ये स्थितियां किसी में बनती हैं वो परमात्मा के प्रति बहुत अधिक कृतज्ञ हो जाता है परमात्मा की लालसा धन्यवाद इत्यादि भाव उसमें बहुत उभरते हैं श्रद्धा बहुत उभरती है ऐसी स्थिति में जब वो ध्यान में बैठता है तभी दूसरे विचार नहीं आएंगे लेकिन ये स्थितियां तो आवेग के कारण से हैं कोई दुखद दुर्घटना हो गई अथवा कोई सुखद स्थिति बनी ऐसे में परमात्मा का ध्यान एक विशेष आवेग भावना से युक्त तो होता है लेकिन ये अति दुखद और अति सुखद स्थिति हमेशा तो नहीं रहती उस समय भी परमात्मा के प्रति भाव बना रहे ये कैसे होगा उसके लिए विशेष स्वाध्याय विशेष अध्ययन धार्मिक पुस्तकों का विशेष चिंतन जीवन की घटनाएं लोगों को देखना जीवन के बारे में विचार करना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना ये स्वाध्याय चिंतन मनन निदिध्या आदि करते रहना होता है और उसको करते करते करते करते ऐसी स्थिति बनती है कि ईश्वर प्रमुख बनता है मन में और यदि ईश्वर की प्रमुखता है तो ध्यान काल में अन्य विषय नहीं आएंगे परमात्मा का विषय यदि वेग से उठा लिया जाए हम उठा सकें तो अन्य विषय नहीं आएंगे तो ध्यान के लिए परमात्मा का विषय वेग से उठ सके उसके लिए बाकी उपाय करने होंगे जैसे जैसे व्यक्ति करता जाता है उधर सफलता मिलती है अथवा अंदर के जो विभिन्न दुष्ट विचार हैं उनके प्रति वित्रष्णा अत्यंत हो यह मेरे लिए बहुत हानिकारक है ये व्यक्ति यदि सोचने लग जाता है तो उसको भी रोक लेता है उनसे वैराग्य यदि हो जाता है यह कह रखे, इनकी आवश्यकता नहीं है मेरे को इनके कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है इनके कारण मेरा पतन होगा यदि ये, ये भाव तीव्रता से उभरा है तो हम उसका विचार नहीं करेंगे हट जाएगा वो यदि हमारी कभी ऐसी मानसिक स्थिति बनती है कि हम राग और द्वेष से रहित होते हैं कोई कामना नहीं नहीं चाहिए मुझे कुछ संसार का सुख समृद्धि नहीं चाहिए दूसरी चीजें तो इच्छाएं जैसे समाप्त हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं अनेक बार व्यक्ति अनुभव करता है कि अभी कोई इच्छा नहीं है मेरे को ऐसी कोई तीव्र इच्छा नहीं है वो लगता है जैसे जो धन था मिल गया है घर है खाना पीना है कपड़े लगते हैं परिवार है उनको और, और कुछ नहीं चाहिए ऐसी स्थिति बनती है तो विचार नहीं आएंगे वहां पर लेकिन चूंकि हमारे मन में विभिन्न कामनाएं लालसाएं लौकिक लक्ष्य बने हुए रहते हैं इसलिए वो आएंगे वो पूर्ति तो हुई नहीं है वो विचार उठेगा हमारे को बार बार तो यदि हम परमात्मा का विषय उठा लेते हैं तीव्रता से अथवा इन विपरीत विचारों की हानि समझ लेते हैं तो भी ये रुक जाते हैं तो भी ये नहीं आएंगे और अच्छी स्थिति बनाने में समय लगता है एकदम नहीं बनती है लेकिन प्रयत्न करने से बन अवश्य जाती है जिस बात को प्रारंभिक साधक असंभव समझता है तो सोचता है विचार तो रुकते ही नहीं है इनका प्रवाह रुकता ही नहीं है कितनी भी कोशिश कर लो एक के बाद एक आते ही जाते हैं आते ही जाते हैं एक दिन दो दिन महीना दो महीना साल करते करते भी उसे लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा कुछ साधकों के साथ होता है प्रारंभिक साधकों के साथ उसे यह असंभव समझने लगता है लेकिन यदि वह धैर्य से लगा रहता है तो उसे सफलता मिलने लगती है जो थोड़ा भी ध्यान देता है प्रयत्न करता है अच्छी तरह से तो विचारों का प्रभाव कुछ कम हो रहा है यह तो उसको शीघ्र ही पता लग जाता है और इस सफलता को देख करके यदि वो स्वयं पर आश्वासन रख लेता है आश्वस्त हो जाता है तो आगे बढ़ता रहता है जैसे अभी मैंने थोड़ा नियंत्रण किया है धीरे धीरे और नियंत्रण कर लूंगा जैसे अभी थोड़े विचार रुके हैं ऐसे आगे भी रुक जाएंगे और जैसा कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि ऐसा कभी कभी होता है तो साधक स्वयं विचार करे कि, कि किसी दिन परमात्मा का ध्यान अच्छा क्यों होता है क्यों किसी दिन अन्य विचार नहीं आते या कम आते हैं और क्यों किस दिन अधिक आते हैं वो स्वयं अपना निरीक्षण करने से पता लग जाता है बहुत से कारण पकड़ में आते हैं और कारण पकड़ में आते हैं तो फिर वो निवारण भी कर लेता है करने लग जाता है उसे सफलता मिलती है एक और इस समय हम प्रतिपक्ष भावना करते हैं कर सकते हैं कि ये जो विचार उठ रहे हैं भिन्न भिन्न ध्यान काल में इन्हीं के मेरे संस्कार हैं। और इस संस्कार कैसे बने थे भाई ये लौकिक व्यवहार करते हुए ऐसा मैंने विचार किया था इसलिए ऐसे संस्कार बन गए और उन संस्कारों के कारण अब वैसी ही वृत्तियां उठ रही हैं तो वो संस्कारों की हानि समझता है कि ये संस्कार जो पड़ जाते हैं गलती बहुत बुरे होते हैं मैं चाहता हूं ध्यान करना लेकिन कर नहीं पा रहा हूं क्यों इन संस्कारों के कारण से संस्कारों की हानि को वो अनुभव करता है ध्यान काल में और संस्कारों की हानि जब अनुभव करता है तो कारण खोजता है संस्कार बनते कब हैं बुरे संस्कार बनते कब हैं व्यवहार काल में बार बार उन बुरे विषयों का विचार करने से वो संस्कार बनते हैं तो आगे जब वो व्यवहार करता है तो ये ध्यान रखता है कि मेरा व्यवहार ऐसा तो नहीं है कि इससे और बुरे संस्कार पड़ जाए उसे पता है बुरे संस्कार से ये समस्या आती है ध्यान काल में मेरे लक्ष्य प्राप्ति में ये बाधक है तो अगली बार वो उन संस्कारों को डालना नहीं चाहेगा सावधान रहेगा उनसे बचेगा और जिसे ये संस्कार दुख पता नहीं लगता है वो तो जैसी भी इच्छा है व्यवहार करता रहेगा तो ध्यान काल में जब ये विचार आते हैं तो संस्कार दुख का भी हमें पता लगता है और फिर हम आगे बचते हैं और अपने को धीरे धीरे करते करते करते इस रास्ते पे लगा लेते हैं। लेकिन ध्यान करने का कोई ऐसा सरल सुंदर उपाय जो कि चुटकियों में काम करे एकदम नहीं होता है चुटकियों में होते भी हैं तो वो चुटकियों में चले भी जाते हैं अचानक घटना हुई उससे कुछ वित्रृष्णा हुई वैराग्य हो गया तो उसी समय के लिए थोड़ा सा रहेगा अधिक नहीं टिक सकता वो जान पूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझ समझपूर्वक विवेक से जो स्थिति बनती है विवेक से जो वैराग्य बनता है व्यापक पूरा धरातल लेते हुए पूरी नींव के साथ में वो स्थिर रहता है वो चलता रहता है वो डिगेगा नहीं लेकिन तत्काल ऐसे ही कुछ वेग उठा और स्थिति बनी तो वो तत्काल नीचे आ जाएगी अधिक नहीं रहती लेकिन यदि कोई घटना ऐसी घटती है और स्थिति बनती है तो लाभ उठाना चाहिए उसका कोई सुखद घटना कोई दुखद घटना उससे हमारे मन में कुछ भाव बने हैं तो बनाने चाहिए उस एकाग्रता को बनाना चाहिए वैराग्य बढ़ता है तो बढ़ाना चाहिए विवेक बढ़ता है तो बढ़ाना चाहिए इन विभिन्न घटनाओं का उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए उसका माना नहीं है लेकिन इन घटनाओं के आधार पर हम अधिक नहीं चल सकते क्योंकि ये घटनाएं अधिक नहीं होती है कभी कभी होती हैं ऐसी बाकी तो हमें जीवन की छोटी छोटी घटना को देखते समझते विवेक और वैराग्य बनाना होता है और विवेक वैराग्य बनता गया तो वृत्तियां उठेंगी नहीं क्यों उठाऊंगा वृत्ति हमें पता है कि ये कांटा है और कांटे को चुबोने से पीड़ा होगी तो कोई क्यों कांटा उठा करके चुभोएगा कोई नहीं चुभोता प्रयोजन होगा तो चुभोएगा नहीं तो नहीं चुभगा ऐसा ही विचारों के बारे में जब हमें पता है कि ये विचार हानिकारक है तो व्यक्ति क्यों उठाएगा उसको क्यों विचार करेगा लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आती है कि विचारों के बारे में ऐसा कैसे है जैसा कांटे के बारे में कांटे पे तो नियंत्रण है हमारा चुबोएं या ना चुबोए लेकिन विचारों पे तो नहीं है पर बाद में चल के विचारों के बारे में भी ऐसा ही हो जाता है ऐसा हो सकता है हम चाहें कि यह विचार नहीं आएगा तो नहीं आएगा हमें ये विचार करना है तो यही विचार करना है और जिस विचार में हानि देखेंगे उसको हम नहीं उठाएंगे नहीं करेंगे तो नियंत्रण हो जाता है ठीक है और किन्हीं को इसमें कुछ पूछना है तो हाँ कश्यप जी पिछले था मेरे में बिल्कुल नहीं आ रहा तो मैंने कई बार तो सोचा कि इसको संध्या में भगवान से प्रार्थना कर और ये उसी समय मेरे को मन में सूत्र उठा और उस समय मुझे पूरा समझ आ गया और मैं शिक्षा अंदर से ये थी कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ संकल्प करके भी आया से प्रार्थना इसका लेकिन तो फिर भी मन में वही सूत्र होता क्योंकि वो सूत्र आपके लिए समस्या बना हुआ था मन में था सूत्र समझ में नहीं आया ये सूत्र समझ में नहीं आया क्या तात्पर्य है वो आपका विषय बना हुआ था आपको उसका समाधान मिल गया ध्यान में क्योंकि ध्यान में आप कुछ एकाग्र हुए पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि उतनी एकाग्रता नहीं हो रही थी व्यग्रता थी कुछ उस समय कुछ शांत हो गए मन में सात्विकता उभरी विवेक की क्षमता बढ़ी जैसे जैसे हम शांत होते हैं हमारे विवेक की क्षमता बढ़ती है एकदम सही से ही निर्णय करते हैं व्यग्र होते हैं तो ठीक निर्णय नहीं होते त्रुटी तो की संभावना रहती है तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है एकाग्र होने पर तो समाधान निकल गया लेकिन आपके मन में वो समस्या बना हुआ था इसलिए वो ध्यान काल में उभरा यदि आप अन्य समय में भी ध्यान के अभ्यास का उपयोग करते ध्यान करते करते एक अभ्यास बनता है ना कि कैसे एकाग्र करें कैसे शांत होवें तो जब किसी समस्या पे विचार करना होता है तो अपने को शांत कर लेता है व्यक्ति वहां अन्य विषयों से निवृत्त हो जाता है अन्य विचार नहीं करता है एकाग्र हो जाता है शांति से तो समाधान आ जाता है अन्य समय में भी कर सकते हैं ध्यान के काल में हमें ध्यान का कार्य ही करना चाहिए परमात्मा का स्मरण है जीवन के लक्ष्य का चिंतन है इत्यादि बातें अपने दोषों को हटाने के बारे में है पवित्र बनाने के बारे में है यही करना चाहिए लेकिन कभी ऐसी समस्या आ जाती है और होता है तो ठीक है वो भी हो गया लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग हम अन्य समय के लिए अन्य उपायों के लिए अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अन्य समय कर सकते हैं करना चाहिए ठीक है हाँ जो भी नहीं कहा मैंने जो भी आप कहेंगे इसका मतलब है जितने भी प्रारंभिक हैं सबको होता है सबको नहीं होता है बहुतों को होता है, को होता है। तो एक बार वैरागी का मृग होने से वो ऐसा एक बार वैराग की स्थिति बनती है और फिर वक्त विचार वैसे चलते हैं। तो क्या इसी तरह जो उच्च स्तर के साधक है चाहे के हैं तो तो क्या उनको उनको भी ऐसा ऐसा होता है उनको इसका का है है इसका कभी हो जाता है, फिर आ प्रारंभिक व्यक्तियों को जैसे कभी ऊंचा वैराग्य हुआ मतलब <स्थारेंगे> ऊंचा मतलब कुछ उनके हिसाब से ऊंचा वैसे ऊंचा नहीं कुछ वैराग्य हुआ फिर लौकिक स्थिति आ गई फिर वैराग्य हुआ कुछ ये जैसे तरंगे वहां होती है ऊंचा नीचा होता है ऐसा ऊपर वालों के लिए भी होता है उनका उनके स्तर पर ऊंचा नीचा होता रहता है इनका नीचे वाले हैं इनका नीचे वाले स्तर पर होता रहता है ऊंचा नीचा ऊपर वालों का ऊपर वाली स्थिति में ऊंचा नीचा होता रहता है एक स्थिति नहीं रहती है कुछ समय रह लेगी कोई अधिक प्रयास अभ्यासी तो लेकिन फिर भी वहां ऊंचा नीचा तो होगा इसको कहा गया अनावस्थित्व एक स्थिति में ना रह पाना योग के जो अंतराय बताए व्याधि, ध्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थित्व उस स्थिति में टिक ना पाना वहां से नीचे आ जाना ये होगा वो चिंता की बात नहीं है होगा आप ये सोचो कि मैंने ऊंचा गया रुक नहीं पाया और नीचे आ गया एक तो ये सोचोगे कि मैं टिक ही नहीं पा रहा हूं वहां पर एक ये सोचोगे मैं इतनी देर के लिए तो ऊपर गया इतनी देर के लिए तो ऊपर गया ना वैराग्य की कुछ स्थिति आई कुछ ध्यान लगा फिर नीचे आ गया कोई बात नहीं फिर लगाया फिर हो गया ऐसे करते करते करते ऊपर रहने की स्थिति बढ़ती जाती है नीचे गिरने की स्थिति कम होती जाती है ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है सेंसेक्स होता है ऊंचा नीचा होता रहता है शेर आदि होते हैं अफवाइयों को हो कि महंगाई भारत में महंगाई महंगाई का अगर वो रेखाओं में बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है वो ऊंचा ही ऊंचा जाता है महंगाई महंगाई बढ़ती जाती है ना लेकिन कभी सब्जी सौ रुपए किलो हो गई कभी पचास रुपए किलो कभी बीस रूपये किलो गई ऊंचा नीचा तो होता रहता है ग्राफ ऊंचा नीचा होता रहता है लेकिन 10 साल और आज 10 साल पहले भी उस समय भाव ऊंचे नीचे होते रहते थे उतार चढ़ाव होता था फ्लक्चुएशन होता रहता है और आज 10 साल बाद भी हो रहा है दोनों में अंतर है वो ऊंचा नीचा होते होते भी 10 साल से एक एक साल से बढ़ता बढ़ता बढ़ता बढ़ता ऊपर पहुंच गया ऊंचा नीचे यहां भी हो रहा है और वहां भी हो रहा था लेकिन दोनों के ऊंचे नीचे में अंतर है पहले ऊंचा भी जाता था मान लीजिए किसी सब्जी का भाव तो दस रूपये जाता था दस रूपये किलो ये चार रूपए किलो बहुत महंगी लगती है चार रूपये किलो वो महंगाई थी चार रूपए की या दस रूपये की और आज वो सौ रूपये की जा रही है वो पचास की नीचे आ रही है तो भी लगता है सस्ती है वहां ऊंचा नीचा अलग है यहां ऊंचा नीचा अलग है तो आप जो कह रहे थे प्रारंभिक साधकों में ऊंचा नीचा होता है होता है ऊपर वालों में ऊपर वालों में भी होता है बीच वालों में भी होता है सब जगह होगा ये ये ऊंचा नीचा तो होगा लेकिन उनका ऊंचा नीचा उनके ऊंचे ऊपर के स्तर पर होगा नीचे वालों का ऊंचा नीचा निचले स्तर पर होगा नीचे वाला कहेगा आज तो बहुत अच्छा ध्यान लगा मेरा बहुत अच्छा लगा वो है लेकिन यहीं पर ही और ऊपर वाला यहां था और यहां आ गया बोले तो आज तो ध्यान अच्छा नहीं लगा तो किसका ध्यान अच्छा था ये कह रहा है मेरा ध्यान अच्छा नहीं लगा ये कह रहा है मेरा ध्यान अच्छा लगा स्तर बहुत अंतर है फिर भी अपनी अपनी अपेक्षा से सापेक्ष रूप से हम कथन करते हैं कि आज मेरा ध्यान अच्छा नहीं लगा आज मेरा ध्यान अच्छा लगा इत्यादि तो ये ऊंचा नीचा तो सबको होता रहता है होगा यह चिंता का विषय नहीं है जब हम छलांग लगाते हैं हमें पेड़ पर से कुछ तोड़ना होता है फल तोड़ने होते हैं तो जब हम छलांग लगा के नीचे आ जाते हैं तो कुछ दुखी होते हैं क्या कि हम नीचे आ गए हम उछले हमने पकड़ा नीचे आ गए कोई बात नहीं लेकिन पकड़ा तो सही ना हमने फल तो ले लिया ना ऊपर उतनी देर तो हम शांत रहे उतनी स्थिति में तो गए नहीं तो नीचे ही नीचे रहते तो चिंता की बात नहीं है ये ठीक है इतना ही रखते हैं मत